महाभारत आदि पर्व एकोन सप्तति तमोध्याय दुष्यंत का शिकार के लिए वन में जाना और विविध हिंसक वन जंतुओं का वध करना जन्मे जय उच संभव भरत सहम चरित महामते शकुंतलाया चोत्पत्ति तत्व जन्मे जय बोले ब्रह्मण मैं परम बुद्धिमान भरत की उत्पत्ति और चरित्र को तथा शकुंतला की उत्पत्ति के प्रसंग को भी यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ दुष्यंतेन चीरे यहाकुंतला तम वै पुरुष सिंह से भगवन्वेर तो श्रोत मीक्षा तत्व भगवन वीरवर दुष्यंत ने शकुंतला को कैसे प्राप्त किया मैं पुरुष सिंह दुष्यंत के उस चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ तत्वज्ञ आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं अतः ये सब बातें बताइए वाच सक महाबाहु प्रभुता बलवाहन वनम जगाम गहनम भय नाग सत भले न चतुरंग नृत परम वैशं पायन जी ने कहा एक समय की बात है महाबाबू राजा दुष्यंत बहुत से सैनिक और सवारियों को साथ लिए सैकड़ों हाथी घोड़ों से घिरकर परम सुंदर चतुरंगड़ी सेना के साथ एक गहन वन की ओर चले खट सकते धरे भी रहे गदाम मुसलपाड़ भी प्रास प्रास तो उमर जब राजा ने यात्रा की उस समय शक्ति गदा मुसल और तोमर हाथ में लिए उन्हें घेरे हुए थे सिंह नादान शख दुभिन सना ग ना नानायुधरधर तथा शेषितिश्रैश्चे स्फोटितन आशीत किल किला शिव प्राद वर सिंहस्थ पृपशोभया दुसु संश्तूरम यशस्कर महाराज दुष्यंत के यात्रा करते समय योद्धाओं सिंहनाद, शंख और नगाड़ों की आवाज रथ के पहियों की घरघराहट, बड़े बड़े गजराजों की चिघाड़ घोड़ों की हिनहिनाहट, नाना प्रकार के आयुध तथा भांति भांति के वेश धारण करने वाले योद्धाओं द्वारा की हुई गर्जना और ताल ठोकने की आवाजों से चारों ओर भारी कुड़ाहल मच गया था महल के श्रेष्ठ शिखर पर बैठी हुई स्त्रियाँ उत्तम राजोचित शोभा से संपन्न सूर्य दुष्यंत को देख रही थी वे अपने यश को बढ़ाने वाले इंद्र के समान पराक्रमी और शत्रुओं का नाश करने वाले थे शत्रुरूपी मतवाले हाथी को रोकने के लिए उनमें सिंह के समान शक्ति थी पश्यत स्त्री गणस्तत्र भद्रपाणी अयम स पुरुष व्याघ्रो वसुपराक्रम युहत गणा वहां देखते हुए स्त्रियों ने उन्हें भद्रपाणी इंद्र के समान समझा और आपस में भी इस प्रकार बातें करने लगी सख्यों देखो तो सही यही वे पुरुष सिंह महाराज दुष्यंत हैं, जो संग्राम भूमि में वसुओं के समान पराक्रम दिखाते हैं जिनके बाहुबल में पढ़कर शत्रुओं का अस्तित्व मिट जाता है इतवाचो ब्रुवंत प्रेमणा नाधिपम सुष्टो पुष्पृष्टिश्च सृजोस्तमूर्धनी तिप्रेन्द्री सूयमान समत ऐसी बातें करती हुई वे स्त्रियां बड़े प्रेम से महाराज दुष्यंत की स्तुति करती और उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा करती थी यत्र तत्र खड़े हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण सब और उनकी स्तुति प्रशंसा करते थे निर्जयो परम प्रत्यावनम मृग जिघांसया तम देवराज प्रतिमवारण धुर्गतम निर्यांत नचा। इस प्रकार महाराजवन में हिंसक पशुओं का शिकार खेलने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ नगर से बाहर निकले वे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी थे मतवाले हाथी के पीठ पर बैठकर यात्रा करने वाले उन महाराज दुष्यंत के पीछे पीछे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्ध सभी वर्णों के लोग गए और सब आशीर्वाद एवं विजय सूचक वचनों द्वारा उनके अभ्युदय की कामना करते हुए उनकी ओर देखते रहे सुदूर मनोजगमुस्तम पौर जानपास्तथा न वर्तंत तथ पश्चात अनुज्ञाता नृपेण नगर और जनपद के लोग बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे गए फिर महाराज के आज्ञा होने पर लौट आए। सुपर्णा प्रतिमेनाथ रथे न वसुधाधिप महिमा पूरया मा सघोषेण त्रिधिव तथा स ग्छंदीमान नंदन प्रतिम वनम बिल्वार क खदिरा किम कपिथ धव संकुल उनका रथ गरुड़ के समान वेगशाली था उसके द्वारा यात्रा करने वाले नरेश ने घरघराहट की आवाज से पृथ्वी और आकाश को गुंजा दिया जाते जाते बुद्धिमान दुष्यंत ने नंदन वन के समान मनोहर वन देखा जो बेल आंख खैर कैथ और धव अर्थात बाकली आदि वृक्षों से भरपूर था विश्वम पर्वत मभिश्च समृतम निर्जल निर्मनुष्यम च बहु पर्वत की चोटी से गिरे हुए बहुत से शिलाखंड वहाँ इधर उधर पड़े थे ऊँचे नीचे भूमि के कारण वह वन बड़ा दुर्गम जान पड़ता था अनेक योजन तक फैले हुए उस वन में कहीं जल या मनुष्य का पता नहीं चलता था मृग सिंह वृत घोरैनपी वनेचर तद्वन मनुजव्याघ्र संभृत बलवाह लोडयामास दुष्यंत सूदीर विविधा मृगाोचर संप्राता बहूं पातया दुष्यों निर्बिभेद चंसाक दुरस्थान दूरस्थान सायिक अभिनप अभ्यास खडगे नरंकृत का समाज शक्तियामतांबर वह सब ओर मृग और, और सिंह आदि भयंकर जंतुओं तथा अन्य वनवासी जीवों से भरा हुआ था नरश्रेष्ठ राजा दुष्यंत ने सेवक सैनिक और सवारियों के साथ नाना प्रकार के हिंसक पशुओं का शिकार करते हुए उस वन को रौंद डाला वहाँ बाणों के लक्ष्य में आए हुए बहुत से व्याघ्रों को महाराज दुष्यंत ने मार गिराया और कितनों को सायकों से बिंध डाला शक्तिशाली पुरुषों में श्रेष्ठ नरेश ने कितने ही दूर्वर्ती हिंसक पशुओं को बाणों द्वारा घायल किया जो निकट आ गए उन्हें तलवार से काट डाला और कितने ही ऐड जाति के के पशुओं को शक्ति नामक द्वारा मौत के घाट उतार दिया। गदा मंडल तत्व चित विक्रम तो मेरे मरे रस भीषापी गदा मुथल कंपन चमी स्वैरचाराणनिप राज्ञाचार्भुतवीजे योधश्चर प्रिय लोड्यम महारण्यम त्यजुषम मृगा विद्युतूथा हत हत्यूथ पती मृगयूथान्यथोसुक्या शब्द सक्र चक्रो सतस्त शुष्काश्चा नदी गलनैरा कर्षिता या मक्ला हृदया पतंति स्म विभे विचेतस क्षुत्पाशाता शांता पतिता भुवि असीम पराक्रम वाले राजा गदा घुमाने की कला में अत्यंत प्रवीण थे अत वे तोमर तलवार गदा तथा मूसलों की मार से स्वेच्छापूर्वक बिछरने वाले जंगली हाथियों का वध करते हुए वहां सब ओर बिछरने लगे अद्भुत पराक्रमी नरेश और उनके युद्ध प्रेमी सैनिकों ने उस विशाल वन का कोना कोना छान डाला। अतः सिंह और बाघ उस वन को छोड़कर भाग गए पशुओं के कितने ही झुंड जिनके यूथ पति मारे गए थे व्याघ्र होकर भागे जा रहे थे व्यघ्र होकर भागे जा रहे थे और कितने ही यूथ इधर उधर आरतनाद करते थे वे प्यास से पीड़ित हो सूखी नदियों में जाकर जब जल नहीं पी पाते तब निराशा से अत्यंत खिन्न हो दौड़ने के परिश्रम से क्लांत चित्त होने के कारण मूर्छित होकर गिर पड़ते थे भूख प्यास और थकावट से चूर चूर हो बहुल से पशु धरती पर गिर पड़े केचित तत्र केचि त्र न्याघ्रैक्ष बुभुक्षितिदग्निमत्य च चलेचरा भक्ष स्म माने प्रकृट्य विधिता त्र केचिगजा मलिशस्त्र संकोचाग्रकता प्रद्रव वेगिता से चयंत क्षरंत सोढितम बहु वहाँ कितने ही व्याघ्र स्वभाव से के निसंथ जंगली मनुष्य भूखे होने के कारण कुछ मृगों को कच्चे ही चबा गए कितने ही वन में विचरने वाले व्याध वहाँ आग जलाकर मांस पकाने की अपनी रीति के अनुसार मांस को कूट कूट कर रांधने और खाने लगे उस वन में कितने ही बलवान और मतवाले हाथी अस्त्र शस्त्रों के आघात से छत होकर सोर को समेटे हुए भय के मारे पूर्वक भाग रहे थे उस समय उनके घावों से बहुत सा रक्त बह रहा था और वे मल मलमूत्र करते जाते थे मृत बहुन तद्वन बल मेघे नेण समृतम चत मृगा कि राग्यात बड़े बड़े जंगली हाथियों ने भी वहां भागते समय बहुत से मनुष्यों को कुचल डाला वहां बाण रूपी जल की धारा बरसाने वाले सैन्य रूपी बादलों ने उस वन रूपी व्योम को सब ओर से घेर लिया था महाराज दुष्यंत ने जहां के सिंहों को मार डाला था वह हिंसक पशुओं से भरा हुआ वन बड़ी शोभा पा रहा था श्री महाभारते आदि महाभारती संभव संभवपर्वणि शक शकुंतलोपाख्या एकोन सप्तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में शकुंतलोपाख्यान विषयक उनहत्तरवा अध्याय पूरा हुआ